श्री राम कृष्ण कथा श्री युक्त श्रीरामकृष्णकमृत श्रीयुक्त विजयकृष्णगोस्वाम तथा अन्क्ताभो श्रीरामकृष्ण उपदेश प्रथम परछेद न जायते म्रियते कदाचिन्ू्वा भविताूज अजो नितः शाश्वत पुराणो न हन्यते हने शरी गीताध्यालोक किमात्मघातः। मुक्तपुर शरीरत्याग कि दक्षिणेशर कालीरे श्रीयुक्त विजयकृष्णगोस्वामी भगवत श्रीरामकृष्णस दर्शनाथम आगता चोर व्राह्मक्ता सहचरा मगशीर्ष से ऊनिंशो दिवस शुक्लचतुशीतिथि बृहस्पतिवासर आंगल पंजीकाुसारे डिशेमबर मसल से चतुर्दशो दिवस दयाशीतम ख्रीष्टाब्दे परमसदेव परम, परम भक्न श्रीयुक्त बलराम सहवा कलिकाता सीरामकृष्ण मध्यान्हम्य भावलोक समागमो सामगमोति ये भक्तास्तेन सह एक आलाप चीकर्षवस्ते अने दूर आया परमसदेव लघुखट्टोपरी उपय बलराम मटर्मोदया तथान भक्ता पश्चिम सतमुखें केचन कटेच केचन केवले भूतले उपष्ट सी प्रकोष्ठ से पश्चिम तो भागीरथी दृश्य से स्म शीतकाल सेथिरा स्वच्छसलि भागीरथी द्वारा परमेव पाश्चात अर्धमंडलाकार आलिंगम परष्पोद्या ततचाबंध तट तट से पश्चिम भगत पुष्पुण्यशीला कलुषारिणी गंगा ईश्वर मंदर से पादमूल सानंद प्रक्षाती गति वासी शीतकाल अतः अमीषा शरीर उष्ण वचन विजयशूल व्यथया दुण क्ले सो लघु काचकूप्या ओषध सहानी औषधसेवन सती सेविष्य विजय इदान साधारण ब्राह्मिकचार्य सजा वेद्यापरी उप्विश्यपदेशोदात पर सजे सह ना विषयसु मतभेदस्तम स्वीकृत कंकु स्वातंत्रे आलाप कार्य वर्म न शक्न विजय अतिपित्रंशे अद्वैतगोस्वामो वंशे जन्मग्रहण कृतवा अद्वैतगोस्वामी ज्ञानी आसी निराकार पर्रह्मण चिंता कुरुते स्म भक् परां का प्रदर्शित स भगवत चैतन्यको मुख्य पार्षद हरिप्रेमोन्मत् सन् नृत्य अकोत्ताम अभवत युवन स्खलन पिधेयपट अभवत विजय ब्राह्म स आगता निराकार से पर ब्रह्मण चिंता कौती कि महाभक्त पूर्वपुरमदमी मध्ये प्रवाहिंग शरीर मध्य स्थित हरिप्रेम बीज प्रकाशोन्मुम कवल का, काल प्रतीक्षते अत स भगवत श्री राम श्रीरामकृष्ण सेलभेन हरिप्रेमणा गर्गरायमाणा मतता दशाम दृष्टि मुग्धो जाता है मंत्रुग्ध सर्पो यथा तत्फों विषवैद्यसमीपे उपस्ठति विजय परमहंसदेव श्रीमुखन भागवत श्रृण्वन्मु मन तत्समी उपबाद स हरिप्रेम बालकवत नृत्य कुरती तेन सह नृत्य विष्णो अड़ियास सुरेश्य शरीरत्यागत अदय प्रथमत तस्व प्रसंगो श्री श्रीरामकृष्ण मास्टर महोदयम तथा भक्ता प्रति पश्य अब बालक शरीरत्यागतवा शुवा मनो विषण जैत अच्छत विद्यालय पठत परसय संसारो नोचते पश्चिम देश ग आत्मीयर सभी कियदिना आसी तजने प्रातरे वनेवते सर्वदा उपेश ध्याति स्म अवदत यद बहुकमी ईश्वरीप्या मे अंतिम जन्म पूर्वजन्मन बहुविधत आसी किंचितिद अवशिष्ट आसी तन्मे अस् संपन्न पूर्वजन्म संस्कार विश्वसनीय शुतवा कचन स्व साधनमको गंभीरे वने भगव आराधनम अकरोद। किन्तु तेन बहुविधा बहुविधी विभीषका प्रत्यक्षीता अतः स व्याघ्र नीता अपर एको व्याघ्र भयात समीपे एकस्य वृक्ष से उपरी आरूढ़ शव तथा अन पूजोपकरण जाता सोजिंत सह अवती आचमन शवोपरी सामसनो जाता है जपम जप तस्य तशने माता आविर्भूता अवदच्च अहम तय प्रसन्ना वर गृहा पादप्दे प्रणत सन् सोवद मातरे विषय पृछा तब लीला दृष्टि विस्मस्न एवां पिश्रमेण एवद योजनावी दिना व्याप्य तव कम कृतम तव तस्वयो दया न जाता है मैं तो कियते शूयते भजनहने साधनहने गुणह मै एतावती कृपा जाता भगवती हसंती प्राह व्यस्य तव जन्मस्मण नास्त्या भव भवे मद तपस्ते तधन बल्न तथ तवताद आयोजन जात अतो मम दर्शन प्राप्त इद्म ब्रूहिक वरम वाचो भक्त प्रा आत्महत्या शुवा भयरामकृष्ण आत्महत्या महापापम प्रत्यार्तन तसारे सगम कर्तव्य संसारपीडेय पीडेय चोक्तव्या किंतु यदि ईश्वरदर्शना परं के शरीर त्याजते तत्तु आत्म त्यजते तत्व आत्महनमित नोच्य तद्देहन न सदोश अनंतरम केचिस कचिशरी त्यज यदा हेमी प्रति प्रतिमा सकृम मृण्मूषायाँ निषिकताूषा पिछ्य भक् भक्त शक्य वर्षेभ्य प्राग वराह वैसा तचन वर्ष आया वयसा विंशतिवर्षदेशीय गोपालो यदा आगछत तदाएं भाव अभवद युद्ध धारे आसी अ पतन हस्तपाद सैदी श स वराक् सहसा मम पाद पाणी निधा अब्रवी न पुनर्मया आगं शक्य परम चला कयदिनातर श्रुत य